कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के बारहवें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है ग्यारहवें मंत्र में बताया गया था पूर्वार्ध में ब्रह्मात्मे एकत्व। का फल ब्रह्मात्मा एकत्व तो ज्ञान के, कैसे होगा और उसका क्या फल होगा और भेद दर्शन का फल जो पूर्व में भी बताया वह ग्यारहवें मंत्र के उत्तरार्ध में भी बताया है आचार्य आगम संस्कृत मन को माना जाता है आत्मज्ञान का साधन आचार्य आगम संस्कृत मन है ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित तो चित्त उसमें तत्वमशादी वाक्य का स्पुरन होते ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है इसे बताया गया मनसेव इदम इस वाक्य से। तो इदम ये सर्वनाम परामर्शक है ब्रह्म का तो प्रकृत आत्मतत्व निर्दोष मन से ग्राह्य है और जब निर्दोष मन से ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म के अज्ञान से प्रत्युपस्थापित जो भेद है वह समूल निवृत्त होता है इसलिए निह नाना किंचन और जिनका ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ वे उस अज्ञान के द्वारा प्रत्युपस्थापित तो ब्रह्मा ब्रह्म और आत्मा का परस्पर भेद देखते हैं जीवात्माओं का भी आपस में भेद देखते हैं जितने शरीर उतनी आत्माएं है देखते हैं जो उन्हें संसार की ही प्राप्ति होती है मृत्यु समृत्युमापनोती ये नानी उपस्थिति से बताया गया ब्रह्म का ही पुनः पुनः श्रुति प्रतिपादन कर रही है ब्रह्मा सूक्ष्म होने से तो बारवा मंत्र भी फिर से जिस ब्रह्म ज्ञान के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और ज्ञान से समूल संसार की निवृत्ति होती है वह ब्रह्म असीमित है उसमें यदि कहीं श्रुति में सीमितता दिखाने वाला कोई विशेषण प्रतीत होता है तो माना जाता है कि वह विशेषण अविवक्षित है तो बारहवें मंत्र रूपाश्रुति में भी पुरुष शब्दित ब्रह्म का सर्वत्र व्यापक तत्व का अंगुष्ठ मात्र एक विशेषण है यह बता रहा है उसमें परिमितता। इसलिए माना जाता है कि ब्रह्म में स्वतः अंगुष्ठ परिमाण के बराबर परिमान वत्ता नहीं है वह परिमाण अविवक्षित है ब्रह्म की उपाधिभूत अंतकरण का गोलक हृदय अंगुष्ठ परिमाण है और तस्थ अंतकरण से अपरिमित ब्रह्म का आत्म रूप से बोध होने के कारण ब्रह्म को औपचारिक रूप से अंगुष्ठ मात्र कहा गया वह उसको वह उसमें स्वरूपतः विवक्षित विशेषण नहीं है इसलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति इत्यादि वाक्य ब्रह्म परखी पर है और इस वाक्यार्थभूत ब्रह्म का ज्ञान जिसे होता है उसका फल बीजुगुप्सा की निवृत्ति यह बारहवा मंत्र बता रहा है तो जो पुरुष है का अर्थ है सर्वत्र व्यापक है वह शरीर के अंदर भी विद्यमान है ज्ञाता के शरीर के अंदर भी उसके अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है और उसका उसे केवल अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में मात्र सीमित न समझ कर भूत भव्यस्य ईशान शब्दित कालत्रय परिचिन्न समस्त संसार का जो नियामक है यानि सर्वांतरयामी है वह मैं हूँ ऐसा जानता है अनुभव करता है तो ततह न बीजुगुप्तें तो भूत भव्य के ईशान से लक्षित ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव ततह शब्द से ग्राह्य है उस अनुभव से विजुगुप्सा की निवृत्ति होती है न बीजुगुप्सते का अर्थ है विजुगुप्सा उसमें नहीं रहती फिर ज्ञानी में जिस ब्रह्म ज्ञान से विजुगुप्सा निवृत्त होती है वह ब्रह्म कोई दूसरा नहीं यही नचिकेता का जिज्ञास तथा यमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान प्रकृत ब्रह्म है इसे एक तद्वय कहा। अब तेरहवे मंत्र में भी इसी प्रकृत ब्रह्म को बताया जा रहा है ऊटस्थ नित्य निरपेक्ष नित्य है वो, सापेक्ष नित्यता उसमें नहीं निरपेक्ष निरपेक्षता तेरहवे मंत्र का उच्चारण कर लें अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरीवा धूमक ईशानों भूत सैद्य सऊस्व ये तद तत्त तो अंगुष्ठ मे इस पद का अर्थ तो पूर्व के तरह ही है कि अंगुष्ठ परिमाण हृदय तस्थ अंतकरण से मय के रूप में ग्राह्य सर्वव्यापक ब्रह्म होने के कारण औपचारिक रूप से उसे अंगुष्ठ मात्र कहा गया और वह पुरुष अने पूर्ण है पूर्णम अने इति पुरुषः ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ये पुरुष शब्द का अर्थ निकलेगा और वह कैसा है तो वो कहा कि इव यथा अधूमक ज्योति ही तो ज्योतिष शब्द है नपुंसकलिंग अधूमक पुलिंग हुआ इसलिए इसे ज्योति का विशेषण होने से नपुं लोक में नपुंसकलिंग समझना तो अधूमकम यथा अधूमकम आध यथा, ज्योति ही ऐसा अनुय होगा उस दृष्टांत वाक्य का कि जैसे धुआ रही तो अग्नि मात्र प्रकाशी प्रकाश होता है उसमें प्रज्ञान घनता दिखाने के लिए चैतन्य का विरोधी जाड्य का लेश मात्र भी नहीं है अत्यंत भाव है जड़ता का ये दिखाने के लिए दृष्टांत है कि धुआ रहित अग्नि में जैसे प्रकाश ही प्रकाश होता है धुआ तो है प्रकाश से विपरीत अंधकार जैसा प्रकाश का विरोधी है और उस अधूमक ज्योति का अर्थ निकला धुआ रहित यानी अंधकार रहित प्रकाश केवल प्रकाशी प्रकाश होता है जैसे धूम रहित ज्योति ऐसे जड़ता के लेश मात्र से भी रहित जो चेतन है सजातीय पुरुष पुरुषाने सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न चेतन प्रज्ञान घन वही यह कालत्रय कालत्रिन्न कालत्र परिचिन्न संसार का अंतर्यामी है सबका अंतर्यामी है सर्वांतर्यामी है और उस सर्वांतरयामी का मैं के रूप में अनुभव जो करता है वह सर्वांतर्यामी अधुमक ज्योति के तरह निर्विकार चेतन रूप ब्रह्म आज है और कल नहीं है ऐसा नहीं शरीरादि तो आज है तो कल नहीं रहेंगे बदलेंगे तो शरीरादि के बदलने पर भी जो नहीं बदलता है सए यानी जो प्रज्ञान घन आज मानव शरीर में प्रत्येगात्मा के रूप में है वही स्व भविष्य में भी देवादि कार्यक्रम संघातों का प्रत्येगात्मा रहेगा वो नहीं बदलता का मतलब शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता इसलिए शुरू में जो अस्ति नास्ति ऐसे दो पक्ष थे कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा नहीं हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा हैं उसमें कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा हैं वैदिक पक्ष हैं युक्तियुक्त पक्ष हैं और कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा नहीं है यह यद्यपि युक्ति असंगत पक्ष हैं युक्ति संगत पक्ष नहीं है तो भी श्रुति एक प्रकार से भास्कर भगवान बताएंगे अपने मुख से उस अयुक्त पक्ष का भी नास्तिक पक्ष का निराकरण कर रही है हाँ, हाँ, तो नास्तिक इस पक्ष का व्यावर्तन कर रही है कि स एव अद्य आज जो वह निर्विकार चेतन प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है वही स्व यानी कल भी रहेगा का मतलब भविष्य में भी रहेगा इसी मंत्र मूलक गीता का उपक्रम वाक्य है गीता का उपक्रम वाक्य है न्ये वाहम हम जातुनासम नए जनाधिप न च न अतः परम् तो तत्पदार्थ को वहाँ स्वयं परमेश्वर ही उपदेष्टा होने से अहम इस नाम से कहा जा रहा है तत्वसी अंतर्गत तत्पदार्थ को जिसे यहाँ पर ईशान भूतभव्य शब्द से कहते हैं जो भूत भव्य का ईशान है वह स्वयं गीता का उपदेशता है श्री कृष्ण है वे अहम शब्द से इस मंत्रस्थ ईशान भूतभव्य शब्द से कहे हुए तत्पदार्थ को कह रहे हैं तो अहम जातु यानी कभी पहले नहीं था नासम इति न मैं पहले नहीं था ऐसा नहीं और तत्वमशी अंतर्गत तव पदार्थ को यहां पर पुरुष शब्द से कहा गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द से उसे वहां पर तुम शब्द से कह रहे हैं और जनाधिप शब्द से कह रहे हैं तो नम यानी तुम पहले नहीं थे ऐसा नहीं और ये राजा लोग भी पहले नहीं थे ऐसा नहीं तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द से श्रुति में जिसको कहा जा रहा है उसको गीता में कहा गया त्वम और जनाधिप शब्द से शरीरादि तो नहीं थे पहले तुम्हारा शरीर नहीं था इन राजाओं का शरीर नहीं था लेकिन तुम नहीं थे ऐसा नहीं ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसा नहीं का है शरीर आदि न रहने पर भी तुम रहते हो और न चय भविष्यामा और इन शरीर आदियों के न रहने पर हम नहीं रहेंगे ऐसा नहीं जरूर रहेंगे शरीर आदि न रहने पर भी इसलिए सऊ स्व इसे जिसको भविष्य में भी अस्तित्व बताया जा रहा है आत्मा का तो न च न भविष्याम इसे इस मंत्रस्थ सऊ स्व इस अर्थ को बताया गया है न च न भविष्याम से स ये वाद्य ये क्या नाम आतीत में भी हम थे भविष्य में भी रहेंगे तो आज तो वही है आज हम नहीं रहेंगे नहीं है ऐसा किसी को स्वयं के अभाव का विपर्य आज नहीं होता शरीर के रहते हुए जो शरीर आत्मदर्शी हैं वो शरीर के रहते हुए आत्मा नहीं है ये नहीं कहते संशय भी नहीं होता मैं हूं कि नहीं इसलिए जो आज है स एव अद्य का अर्थ है आज इस समय तो आत्मा इस समय भी है पहले भी था भविष्य में भी रहेगा का मतलब नित्य है कुटस्थ नित्य है काल से अपरिचिन्न है वही काल से अपरिचिन्नता यानी निरपेक्ष नित्यता ब्रह्म की वाक्य बता रहा है स ये वाद्य सऊस्व तो जो निर्विकार चेतन प्रज्ञान चेतन, भूत भव्य का ईशान है वह आज भी है भविष्य में भी रहेगा वही कूटस्थ नित्य आत्मतत्व नचिकेता के द्वारा जिज्ञास्य और यम राज्य के द्वारा भाष्य को देखिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमको अधूमक को अधूमकम ज्योति का विशेषण होने से किया अधूमकमुक्त ज्योतिष पर ज्योतिष पद का विशेषण होने से यस्तु एवं लक्षितो ईशानु एवलो तो जो से परिच्छि समस्त संसार का अंतरयामी निर्विकार प्रज्ञान घन के रूप में हृदय में लक्षित है ध्यानकर्ता के द्वारा योगियों के द्वारा वह शरीर के न रहने पर नहीं रहता ऐसा नहीं है वह कूटस्थ नित्य है इस अभिप्राय से कहते हैं कि स एव नित्य कूटस्थ वह नित्य कूटस्थ का मतलब निर्विकार नित्य है निरपेक्षनता कूटस्थ निता वह अद्ययन इधमानाषु वर्तम सोपिवर्तिष्यते कल रहेगा नान्यहां तत्समो नत्मोन्य जनिष्यते इस आत्मा के तरह दूसरा आत्मा उत्पन्न होगा ऐसा नहीं समझना वो आत्मा का स्वरूपत जन्म मरण नहीं होता वह कूटस्थ नित्य है न, याने ये जो तेरा वा, मंत्रात्मक वाक्य है इसके उत्तरार्थ के द्वारा ये बताया गया कि शुरू में लोक में जो प्रसिद्ध पक्ष हैं नचिकेता ने, ने बताया कार्यक्रम संघाशय अतिरिक्त आत्मा नहीं है यह पक्ष है आनेन नायम अस्ति इति अने इति अयम पक्षो न्याय तो प्राप्त स्वचनिया प्रत्युक नयम अस्त चैके ये जो पक्ष हैं न्यायतः अप्राप्त है न्याय युक्तुक्त नहीं है।, है तो भी उस अयुक्त पक्ष का भी श्रुति ने अपने वचन से निराकरण कर दिया स्व वचने न श्रुतिया प्रत्युक्त तथा क्षणभंगदश उसे कूटस्थ नित्य बता करके क्षणिक विज्ञानवाद क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है ऐसा जो योगाचार, योगाचारोत्रांतिक तथा वैभाषिक का मत है इसका भी निराकरण कर दिया उसे नित्य बता करके चौदहवें मंत्र का अवतरण भाष्य है भेद दर्शन अपवाद ब्रह्मण आह तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है ऐसा जो अद्वैत ब्रह्म है उसमें अज्ञान से आरोपित जो भेद है उस भेद दर्शन की निंदा फिर से श्रुति करती है उसका भेद दर्शन का अनर्थ फल बता करके निंदा कर रही है इसलिए कहते पुनरअपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मण आह तो ब्रह्म के भेद दर्शन का अपवाद यानि निषेध श्रुति कर रही है कि ब्रह्म में भेद दर्शन न करें ब्रह्म से जीवात्मा को अलग न समझे यथोदक दुर्गे वृष्ट पर्वते पृथक तो दृष्टात से भेददर्शी का कैसे अनर्थ होता है इसे समझाया जा रहा भे, भेद दर्शन का फल अनर्थ की प्राप्ति को दिखाने के लिए दृष्टांत है कि यथा उदकम दुर्गे पर्वते दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावती सीधा सीधा ये है तो जैसे दुर्गे वृष्टम उदकम तो दुर्गा शब्द से लेना बहुत ऊंचा प्रदेश स्थान पर्वत की चोटी आदि तो उसमें वृष्ट यानी बारिश से गिरा हुआ जो जल है वह वहीं नहीं रहता जितना ऊंचा गिरेगा ऊंचाई पर उतना ही नीचे गिरता है तो पर्वते विधावती, यानी कि वहीं पर एकत्रित होता हो वह एक साथ गिरे गिरा हुआ जल में से कुछ भाग पर्वत के उधर वाले भाग में तो कुछ इधर वाले भाग में तो कुछ इधर वाले भाग में तो कुछ उधर वाले भाग में बहता है तो, तो पर्वतुने पर्व वाले जो स्थान है पर्वत में तप प्रत्यय पर्व शब्द से तप प्रत्यय हुआ वो मत्वर्थीय तप प्रत्यय है पर्वानी, संति येसु ते पर्वता तो पर्व कहते हैं जैसे पहाड़ों में चलते हैं तो एक नीचे से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो लगता है सामने जो दिख रहा है पहाड़ ये अंतिम चोटी है इसकी जैसे उसको पार करते हैं तो एक पर्व पूरा हुआ फिर दूसरा पहाड़ उतना है ऊंचा दिखता है वो दूसरा पर्व है बांस में जैसे पर्वत होते एक प्रकार से सीढ़िया होती है ऐसे ही पर्वतों का होता है तो उसे कहा जाता है पर्वत जिसके एक पहाड़ समाप्त होने के बाद ऊंचाई पर और दूसरा पहाड़ फिर तीसरा पहाड़ फिर चौथा पहाड़ ऐसे चलता ही जाता है और दुर्ग शब्द से लेना सबसे ऊंचा ऊंची वाली जो चोटी है और उस चोटी पर गिरा हुआ जो जल है उदक है वह वहीं पर नहीं रहता वो पर्वतीसु विधावती चारों ओर जो चोटियां हैं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, फिर जैसे जैसे नीचे की ओर आती हैं उधर बिखर जाता है वो विधावती का अर्थ है बिखर करके फिर जितना कम मात्रा में हुआ उतना वहीं वहीं फिर सूख जाता है सूखना है उसका नष्ट हो जाना अपना जो मूल स्वरूप है वहाँ तक उसको पहुँचने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता नहीं पहुँच पाता बारिश का जल पर, पर्वत के मुचे शिखर पर गिरा हुआ इधर उधर बिखर करके सूख जाता है सूखना है उसका नष्ट होना है ये दृष्टांत है अलग अलग हो करके वो सुख गया एवं अब दार्टान्त को बताया जा रहा है उत्तरार्थ में धर्मान पृथक पश्यन तो धर्म शब्द का अर्थ है आत्मा धारणात धर्म इत्याहु जगत को धारण करता है कौन आत्मा चेतनात्मा इसलिए उसे धर्म कहते हैं और उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात अनेक होने से जितने कार्यक्रम संघात उतने आत्मा उपाधि के भेद से प्रतीत होते हैं इसलिए वो वचन है धर्मान औपाधिक भेद भिन्नान औपाधिक भेद से भिन्न भिन्न जो प्रतीत हो रहे हैं तो धर्मान पृथक पश्यन वह भेद उनका वास्तविक ही है जीवात्मा का परमात्मा से और जीवात्मा का अन्य जीवात्मा से भेद पृथक का अर्थ है भेद वो सत्य पश्चन ऊपर से जोड़ देना से। तो सत्य भेद देख रहा है औपाधिक नहीं औपाधिक भेद तो प्रतीत होगा मिथ्या भेद प्रतीत होगा ज्ञानी को इसे विवेकी को सूर्य किरणों में जल मिथ्या प्रतीत होता है मृग को नहीं यदि मिथ्या समझेगा तो दौड़ेगा ही नहीं लेकिन उसी जल को पीने के लिए मृग दौड़ता है क्योंकि सत्य समझता है ऐसे ये जीव परमात्मा का और जीव जीवों का भेद सत्य समझ करके ता अनुविधावती तान एने परस्पर भिन्न जो उपाधिभूत शरीर है कार्यक्रम संघात है उनको तान शब्द से लेना एवं अनुविधावती तो उन्हीं कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके उसी रूप को प्राप्त करके फिर वो छूटा तो अपने को मरने वाला समझता है फिर दूसरा प्राप्त करता है फिर तीसरा का मतलब बार बार जन्म मरणशील जो शरीर है उन्हीं शरीरों को प्राप्त होता है यह है तान एवं अनुविधावती उन शरीर भेदों को ही प्राप्त करता है ये भेद दर्शन की निंदा श्रुति कर रही है और जो शरीरादि को तो परस्पर भिन्न समझता है वे जो परस्पर भिन्न शरीरादि हैं वे आत्म अज्ञान से आत्मा में आरोपित है और इनका अधिष्ठानभूत आत्मा एक मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है वह फिर शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता शरीर भेद से रहित हो जाता है इसे बताया जाएगा आपके पंद्रहवे मंत्र में पहले चौदहवें मंत्र का भाष्य देखिए यथोदकम दुर्गे यानी दुर्गा में दे से उत्सृते यानी सबसे ऊंचे स्थान पर दुर्गा शब्द से लेना वृष्टम यानी सिक्तम जलम बादलों के द्वारा सिंचा गया जल पर्वतेशु कार्थ करते हैं पर्व शब्द से मत तप प्रत्यय होकर के पर्वत शब्द बना इसलिए उसका पर्यावाचक शब्द बताया पर्वत्सु मत करके निम्न प्रदेश विधावती तो निम्न जो भाग है उस जहा जिस ऊंचे चोटी पर गिरा है उस चोटी की अपेक्षा नीचे वाले जो चोटियां हैं नीचे वाली उनमें विधावती का अर्थ करते विकीर्णम सत विनश्यति। इधर उधर बहता है चारों ओर और, और वहीं पर फिर सूख जाता है सूखना है उसका नष्ट होना है एवं धर्मान आत्मनु धर्मान शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा भिन्ना यानि पृथक पृथक शब्द का अर्थ कर दिया भिन्ना पश्यन पृथके व प्रति शरीरम पश्यन तो अलग हरेक शरीर में वस्तुत ही अलग अलग आत्मा है ऐसा दर्शन करने से क्या होता है तो कहते तान एवं शरीर भेदान अनुवर्तिनों अनुविधावती तो शरीर भेद का ही अनुवर्तन करता है मतलब शरीर एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है मृत्यु से मृत्यु मापनौती ये होता है मृत्यु से मृत्यु मापनौती को ही शब्दांतर से तान एवं अनुविधावती से कहा जा रहा है क्यों हो हाँ, तो है जल अभी वहां नष्ट तो नहीं हुआ है वहां जाकर के सूख गया तो सूख जाने के बाद अंदर पृथ्वी में गया तो धीरे, धीरे धीरे धीरे वो जो है या तो बन करके फिर सूखने का अर्थ होता है बन गया ये तो जल तत्व तो है ना फिर कही न कहीं ना कहीं वो बादल के साथ मिल करके बरसता है फिर कहीं दुर्ग पर्वत पे गिर गिर जाए दुर्ग भूमि पर तो फिर ऐसे ही होता है फिर सूख जाता है फिर बादल बनता है ये बनना ही उसका बार बार ये होना है एक प्रकार से अनर्थ को प्राप्त होना है विनाश का अर्थ यहाँ आत्मा का भी विनाश जल तत्व का विनाश नहीं होता तत्व तो हमेशा रहते हैं ना तत्व होने से वह बाष्प बन करके चला जाता है फिर ये होता है यदि नीचे भी गया तो या तो नीचे वाटर लेवल तक पहुंच जाता है नहीं तो ज्यादा थोड़ा ही है तो धूप के साथ बादलों में मिल जाता है बाष्प बन करके तो ऐसे ये भी किसी न किसी यानि जल जल रूप में जो उसका जल तत्व का एक रूप है बहुता हुआ हम लोगों को दिखता उस रूप में न रह करके उसके रूपांतर हो जाते हैं ऐसे इसका भी शरीरांतर के रूप में अस्तित्व रहता है तो एवं धर्मानात्मनो आत्मनो भिन्ना पृथक पश्य पृथक प्रति शरीरम पश्यन तान एवं शरीरभेदान भेदान शरीर भेद अनुवर्ति अनुविधावती यानी शरीर भेदम एव पृथक पुनः पुनः बार उसको शरीर धारण करना पड़ता है एक शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा दूसरा मिला मंत्र का अवतरण भाष्य है ये पुनः विद्यावतो विद्यावत उपाधि कृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वयम आत्मा पश्यतो विजानतो मुनेरमनशील से आत्मस्वरूप कथम भवती तो यही तो है उसमें भी कि तस् है आ, तो को देख करके तस्य ऊपर से जोड़ देना यदोर नित्य संबंध होता है न जिस ज्ञानी के दृष्टि में जिसका भेद दर्शन नहीं है एक आत्म एकात्म दर्शन कर रहा है वो तो उसके दृष्टि में आत्म स्वरूप कैसा है अज्ञानी के दृष्टि में तो शरीर रूप ही है उपाधि रूप ही है भिन्न भिन्न है ज्ञानी के दृष्टि में आत्म स्वरूप कैसा है ये पूछा जा रहा है तो यश्य पुनः विद्यावतो तो विद्यावान है आत्मज्ञ और आत्मज्ञ होने से आत्म अज्ञान निमित्त तक जो आत्मभेद है भेद दर्शन वो समाप्त रहेगा इसलिए विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन से औपाधिक आत्म भेद दर्शन जिसका निवृत्त हो गया तो विशुद्ध विज्ञान घनेक रसम अद्वयम आत्मान पश्य विद्यावत का स्पष्टीकरण है कैसे औपाधिक भेद निवृत्त हुआ तो कहा कि विशुद्ध जो विज्ञान है याने जड़तारहित जो ज्ञान चेतन तो विज्ञान घनेक रस यानी निर्विकार चेतन मात्र स्वरूप अद्वैय आत्मा का अनुभव करने करने वाला जो विद्वान मननशील व्यक्ति हैं तस् आत्मस्वरूपम कथम भवति ऐसे लगाना तो ऐसा जो ब्रह्मज्ञ है उसके दृष्टि में आत्मस्वरूप कैसा है ज्ञ के दृष्टि में तो आत्मा भिन्न भिन्न है शरीर रूप ही है ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा कैसा है तो बताया जा रहा है पन्द्रह मंत्र में यथोदक शुद्धे शुद्धम आसिकादृ भवति एवं मुनेर विजानत, एवं मुनेर विजानत आत्मा भवती गौतम गौतम यह संबोधन है नचिकेता के लिए यमराज जी के द्वारा किया हुआ तो हे गौतम ऐसा नचिकेता को संबोधित करके यमराज जी कह रहे हैं कि दृष्टांत यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जैसे गंगा जी का शीतकालीन जल यहां रहता है शुद्ध साफ नीचे पड़ी हुई सुई भी दिखती है तो वो जो शुद्ध जल है उस शुद्ध जल को एक गिलास गंगा जी से उठाया तो जब तक ग्लास में रखा तब तक उससे अलग दिखेगा अलग सा दिखेगा और फिर उसे शुद्धे आसतम तो उसी शुद्ध बहते हुए गंगा जी में डाल दिया तो और फिर पहचाना जाए कि डालने दा, के बाद कौन सा उसमें से अंश है जो ग्लास में से गंगा जी में डाला था वो तो पहचानना कठिन है वो तदात्मक ही हो जाता है दूध को यदि डालो तो वो तो सफेद सफेद दूसरे कलर वाला कोई मिला कर डालो तो अलग दिखेगा जल शुद्ध जल में डालेंगे तो कुछ समय के लिए पहुँचाना जाएगा लेकिन शुद्ध जल गंगा जी से उठा करके फिर उसी शुद्ध गंगा जी में डाल दिया तो उसे अलग नहीं देखा जा सकता वह ताद्रिक ए वह भवती वो जिसमें मिलाया वही है उससे अलग नहीं होता तादरी के वो होती वैसा ही है हाँ। तो ये दृष्टांत हुआ ऐसे दार्ष्टांत में कहते हैं एवं मुने आत्मा भवती तो विजानत मुने ज्ञानी मननशील जो ज्ञानी है उनकी आत्मा उनके दृष्टि में आत्मा एवं भवती तो मतलब अज्ञान से कल्पित तो कार्यक्रम संघात में से अहम अध्यास मध्यास निकल गया ना तत्वमसी वाक्यार्थ की अनुभूति करामलक करामलकत जिन जो कर रहे हैं तो उनके दृष्टि में आत्मा यानी स्वयं उस ब्रह्म से यकिंचित भी अलग नहीं है जैसे गंगा जी का जल गंगा जी में मिलाने पर गंगा जी से बिल्कुल ही वह पृथक नहीं है पहले भी पृथक नहीं था जब ग्लास में था ग्लास रूपी उपाधि के कारण अलग सा दिख रहा था और वो उपाधि में से हटा दे दिया गंगा जी में मिला लिया तो गंगा जी ही हैं, ऐसे ही विद्वान के दृष्टि में अहम अर्थ है आत्मा है भाष्य है थोड़ा यथा उदकम शुद्धे यानी प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिकम यानी प्रक्षिप्तम एक रसम एवं नान्यथा ये दृष्टांत हुआ तादृक एवती एव यहाँ तक दृष्टान्त है तो प्रसन्न जल को शुद्ध जल को यानी प्रसन्न जल को प्रसन्न जल में डाल दिया तो एक रसम एवं तद्रूप हो जाता है न अन्यथा विपरीत नहीं दिखता न हो जाता है इसी प्रकार कहते आत्मा पी एवं एवं एक जान तो मुनेननशील से हे गौतम तो ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति करने वाले ज्ञानी का स्वरूप भी वैसा ही होता है निर्विकार चेतन ही मैं हूँ ऐसी ही उनकी आत्मा के विषय में अनुभूति रहती है उन्हें आत्मा कभी भी जन्मादि विकारवान प्रतीत नहीं होता निर्विकार चेतन में ऐसी उनकी स्वयं के दृष्टि में अनुभूति होती है तस्मात तो जिस कारण से अज्ञानी की ही दृष्टि है आत्मा भिन्न भिन्न है जीवात्मा परमात्मा भी भिन्न है जीव भी परस्पर भिन्न है यह अज्ञानी की दृष्टि है और इस दृष्टि का फल अनर्थ हैं और अभेद दर्शन का फल परम पुरुषार्थ है जिस कारण से उस कारण से भाष्कर भगवान कहते हैं हजारों माता पिताओं से भी मुमुक्षुओं की हितैषिनी श्रुति ये कह रही हैं भेद दर्शन का अपवाद तथा अभेद दर्शन का महात्म्य बता करके कि श्रेयस काम जो साधक हैं उन्हें चाहिए कि भेद दर्शन का परित्याग करके अभेद दर्शन को अपना ले ये अंतिम वाक्य लिखते हैं तस्मात् कुतारकीक भेददृष्टिम नास्तिक कुताकिेदृष्टि निकुदृष्टिच उज्झिता मातृपितृस्रेभ्यो हितैशिना वेदेन उपदिष्ट आत्मकदर्शन शांतर्पैरादरणीय तो तस्तने जिस कारण से श्रुति बार बार भेददर्शन की निंदा करती है अभेद दर्शन का बताती है तस्वात इसी कारण से जो कुतार्कीक भेद दृष्टि है सुतार्किक नहीं कुर्किक यानी कुछ तर्क से तर्क को आधार बना करके भेद आत्मा का बताते हैं उन्हें कहा जाता है कुतार्किक कुत्सित तर्क दुष्ट तर्क दोषयुक्त तर्क को जो प्रमाण के रूप में स्वीकार करके आत्मभेद प्रतिपादन करने के लिए सामने आते हैं वे है कुतार्किक और उनकी दृष्टि है आत्मभेद दृष्टि उसे उज्जित्वाने छोड़ करके और नास्तिक कुदृष्टिंच उज्जित्वा और नास्तिकों की दृष्टि है कुछित दृष्टि है शरीरादि ही आत्मा है करके शरीर आत्मा से लेकर के शून्यवाद तक नास्तिक दृष्टि और कुतार्किक दृष्टि है भेद दृष्टि इन दोनों का उज्जित या ने पर मातृपित्री सहस्त्रेभ्योपी हितयसेना वेदे न तो माता पिता भी बालकों के हितय सी है और वेद भी बालकों का हितय है लेकिन कहते हैं माता पिता तो एक जन्म का हित चाहते हैं वो भी उनके बुद्धि के अनुसार और वेद भी हित चाह रहा है लेकिन हजारों जन्म के माता पिता हजारों माता पिता जितना हित चाहते हैं उससे भी अधिक हित का वेद चाहता है इसलिए वेद को कहा जा रहा है मातृ पितृश्रे भ्योपी हितैषी न यानी हजारों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी जो वेद है उस वेद के द्वारा उपदिष्ट जो आत्म एकत्व है जीवो ब्रह्म न अपरा इसे आत्म एकत्व दर्शनम शांत दर्प ही आदरणीयम तो जिनका दर्प शांत हो गया है अभिमान शांत हो गया है बुद्धिमत्ता का उन्हें चाहिए कि वेद ने बताए हुए ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन का ही आदर करें इस प्रकार ये प्रथम वल्ली द्वितीय अध्याय की संपन्न होती इति द्वितीय अध्याये प्रथम वल्ली इति श्रीमत् परमहंस का गोविंद भगवत श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविंदभगवत्ज्यपादशिष्य श्रीमद आचार्य श्रीशंकर द्वितीय अध्याये प्रथम वल्ली भाष्य समाप्त इति श्रीमत् श्रीमत् परमहंस श्रीमत्परमस्यीमत्शुनंदपूज्यपाशिष आनंद ज्ञान विरचि काठोपनिषद भाष्य अध्याये प्रथम प्रथम वल्ली समाप्ता।